कर्णे श्रिया भव्रम पश्येक्ष स्थिरतनुशेदक्रो शांति शांति शांति पथर्वेदी मामलों के कार्य अद्वैत प्रकरण के त्रयदश कार्य का ऊपर विचार चल रहा था इससे भी अद्वैती सही है द्वैत सही नहीं है तर्क यह है जीवात्मा परमात्मा की अद्वैत है अवैध है उसकी प्रशंसा की है वेदों अद्वैत की प्रशंसा की और द्वैत की निंदा की हुई है इसलिए द्वैत मानना इससे भी ठीक नहीं होगा द्वैती सत्य हो सकता श्रुतियों में अद्वैत की प्रशंसा है और द्वैत की निंदा है ये तर्क है जीवात्मो अन्यत्म अभेदे न प्रशस्त श्रुति शुभ प्रशस्त थे श्रुति भी प्रशस्त थे श्रुतियों द्वारा प्रशंसा की गई है नानात्म तो निंदते जो नानात्व तो है, है। तो भेद हैं जीवात्म परमात्मा का भेद उसकी निंदा किया सदैव सामंजसम जो श्रुति जो जिसकी प्रशंसा कर रही वही उसकी स्तृति सम्पत है वही रहना चाहिए सामंजस होता है एकत्व तो ही सृष्ट है यही है। कह है रहे थे ठीका <coughs> चल रही थी कहा था इतश्च एकत्व तो स्त्रुति नाम तात्पर्य इस हेतु से भी एकत्व में श्रुतियों का तात्पर्य है जीवात्मा इत्यादि कहा ऐसे हेतु से भी जीवात्मा परमात्मा के जो ऐक्य है उसकी प्रशंसा की है सत्यो कहाँ की है न तो तद द्वितीय भावति इत्यादि द्वितीय की निंदा किया, उदाहरण मानकर भी थे थोड़ा सा भी यदि भेद मानता है अतः भयमती पशु रेवस्व देवान इत्यादि बहुत सारी निंदा है तो परमात्मा अलग है में अलग है मानता हो देवताओं वो पशु है इत्यादि और इधर इदम सर्व यादव आत्मा इत्यादि बहुत सारी स्थितियाँ हैं इन स्थितियों ने तो की प्रशंसा की है और द्वैध की निंदा की प्रम भेदा प्रम भेदा प्रम है एक मैं क्या अवैध ना ब्रह्मेद पर अवैध कहाँ था ब्रह्म वेद प्रमेय भवती प्रम इत्यादि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता है प्रशंसा की है इतना बड़ा हो जाता है ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है अवैध की प्रशंसा की है क्या है ब्रह्म भाव फल भाव है ब्रह्मत्व भाव मान्य ब्रह्मत्व तो का फल कथन किया है ब्रह्म जाग वाला ब्रह्म हो जाता है ऐसा फल कथन के तो द्वारा प्रशंसा किया है और युक्ति क्या है यद प्रस्य थे विधेय जिसकी प्रशंसा होती है उसका विधान होता है इसी को लेना चाहिए यद प्रस्य से विधेय इत्यादि न्याय, ऐसी युक्तियां हैं एकत्व दर्शन है फलवाद उत्पत्ति उपलम्बात एकत्व दर्शन में फलवाद भी है उत्पत्ति फल का कथन भी है ब्रह्म जाग वाला ब्रह्म होता है और युक्ति संगत भी है एकत्व प्रशस्तत्व विवक्षित अस्तित्व का विवक्षा एकत्व तो नहीं है सर्व प्राणी साधारण सभी प्राणी जो मानते हैं जानते हैं अनेकत्व तो द्वैत तो मैं मैं भिन्न हूँ ये भिन्न है इस बुद्धि सभी की है प्राणी मात्र को उपलब्ध है पशु भी जानते हैं एक जाति से दूसरी जाति को भिन्न मानते हैं द्वैत तो सर्व प्राणी के साधारण है द्वैत निंदमान दृश्य तो उसकी निंदा देखाई पड़ती है, है जिसकी निंदा होती है उसका निषेध होता है तो कर ठीक नहीं हो उसका निंदा नानात्म शास्त्रार्थ होती है वेद का अर्थ श्रुतियों का अर्थ नाना भेद नहीं हो सकता है नानात्म निंदते तदेव्य तद उभम एकत्व तो प्रशंसनम नात्व तो निंदनम से एकत्व तो में शास्त्री अभी उमेश <coughs> दो हैं एक तो के है हमारे पास एकत्व की प्रशंसा प्रशंसा है और नानात्व तो की निंदा है वह दोनों अवसाम होने पर क्या होता है एकत्व तो शास्त्रीय है ये स्वीकार होता है एक युक्ति संगत सिद्ध होता है तद ही भविष्य होता है श्लोका के अक्षरावली की व्याख्या कर देगा यद इत्यादि जो वस्तु युक्ति से और निर्धारित होती निश्चय किया जीव से परसमो जीवात्म हो या क्या निर्धारित किया जीव और परमात्मा का अभेद अनंत तो निर्धारित किया स्तुति जीव से पर जीवात्म और अनंतत्व जो तो अभिन्नता है एक अवेदे न प्रशस्ते अवेद रूप से प्रशंसा की जाती है, थे। थे की है। शास्त्रे। शास्त्रे और व्यासादि में प्रशंसा की हो सकता है कहा कि व्यास दी तो टीका में यही जब टीका चलने व्यासपरादिश वेदार्यासपरादिश्चना वेदार्थम व्याचक क्षमण एकत्व स्तूयते है व्यास हैं पराशर ऋषि हैं व्यास है इत्यादि बहुत सारे हैं ने वेद का अर्थ को व्याख्या करते हुए व्याख्या करते हुए एकत्र की स्तुति करते व्यास पराशर आदि के द्वारा भी स्तुति हो रही है तत्व कहा कहते गीता में देखा है अनेक जन्म नाम ज्ञान वाहन प्रवर्तते अनेक जन्म के अंत में जाकर के ज्ञान वाहन बनेगा वो इतने जल्दी ज्ञानी होना संभव नहीं है ये द्वैत बुद्धि इतने जल्दी जाना संभव नहीं है यह सप्तम अध्यात्म कहा है छठे अध्यात्म अनेक जन्म संसिस्तत्म अनेक जन्मों में जाकर के थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके आर्दन होता जाएगा तो फिर आगे जाके फल देगा तो व्यास ने कहा व्यासी ने कहा भगवती गीता में कहा अनेक जन्मों नाम मनते ज्ञानवान मन प्रे वासुदेव सर्वभुदी सहात्मा तुग्लभ भा, शुरु अनेक जन्मों के अंतिम होने पर साधना करते करते करते अनेक जन्म बीत जाए तब वो ज्ञानवान होता है तब मेरे को प्राप्त होता है क्या क्या पे प्राप्त करें क्या देखेगा वासुदेव सर्वमिति वासुदेव ये देखना है सर्वम थोड़ा ये यही कुछ का है सर्वम वासुदेव जो कुछ भी है वासुदेव ये बुद्धि होना तभी होगा वाषुदेव सर्वमिति सर्वम जो सब कुछ था वो वासुदेव ही है रज्जू में जो कुछ भी दिख रहे थे वो ज्ञान काल में रज्जू होता है और ज्ञान काल में सर्व दिख रहा था ज्ञान काल में सब वासुदेव हो जाए सुबह स महात्मा सुदुर्लभ वो महात्मा बहुत दुर्लभ है कोई खाली दुर्लभ नहीं सुषु दुर्लभ अति दुर्लभ है कोई एकाता मनुष्य सहस्रेशु कस्य सिद्ध है एकदम अभिशिद्धा कश्यम व्यक्ति तत्व है सप्तम शुरू कोई बिर्लह कोई माय का लाल दुर्लभ है अत्यंत दुर्लभ है महात्मा इस दुर्लभ परासर है परासर्जि ने कह सर्वनाथ मनोज न का उत्तराधि है दस नंबर में उसी टिप्पणी दिया है सेनातस्य रो न तस् भूयती उत्तराध यह पूर्वार्ध टा है उत्तराधि अहम हरि सर्विदम जनार्दनाव अहम चार्दना हरि ऐसी बुद्धि बुद्धिमान तीन दिखता था मई और यह सब जगत और हरि वही दिखता था एक मई और एक जगत अहम इदम आज बाध में हरि हो जा जैसे रज्जू में जो जो वास रहे थे बहुत काल में रज्जु हो जाते हैं द्वैतावस्था में अहम अलग था इदम अलग था हरि अलग था हेद बुद्धि काल में ऐसा था किन्तु ज्ञान काल में हरि रूपी हो जाता तो है अहम हरी सर्वम जनार्दन इदम सर्वम अहम चल जा। जनार्दना हरि ले जनार्दन हरि ही है ऐसी बुद्धि होना ज्ञान काल अनेक जन्म के बाद अनेक जन्म नाम दे तब बनेगा एक जन्म के साधारण काम नहीं करने वाले क्योंकि तो द्वैत बुद्धि इतनी दृढ़ होकर के बैठी हुई है अनादिकाल से द्वैत बुद्धि में लगे हुए हैं चाहे पशु में गए पक्षी में गए द्वैत बुद्धि गई नहीं इतना दृढ़ होकर के बैठी है उतना दृढ़ ज्ञान होगा तभी तो इसको आप दबा पाएंगे उतना तो चाहिए कोई बोले तो मनुष्य है बोले न हम मनुष्य ऐसी अहम हरि सर्विदनादन इदि जनादन एवदन नान्य ततः कार्य जात मन हरी से अरे है उस हरी से अन्य कोई न कारण है न कोई कार्य है उस हरी से आप आत्मा से न कारण है न कार्य भिन्न है या कार्य कारण आप देख रहा था पहले यह कारण होता है कार्य होता है द्वित में चल रहा था अब बुद्धि होती है उससे भिन्न कुछ भी नहीं कारण है ना कार्य है ज्ञान काल बात है उस हरी से भिन्न कोई न कारण है न कार्य है वह हरी ही जो कुछ हरी है बादन ज्ञान है मनोयस्य ट्रिपण का इस प्रकार मन जिसका बन गया मनोयस्य तत् मनोयस्य तस्का मन ऐसा हो गया ये विचारधार में पहुंच गया हम हरी सर्वित हम धन जन नान तथा कारण कार्य जातम इस बुद्धि में पहुंचा है ये वृत्ति बना के बैठा है जो व्यक्ति मनोयस मनोवृत्ति जिसका ऐसी हो गई कोई बोलते तो मनुष्य नहीं अहम हरी सर्व जाते दृढ़ करके बैठा है मनोवृत्ति ऐसी बन गई मनोज नवा द्वंद्वता न भूय न भवंती भव मन द्वंद गा क्या है संसार द्वंद्व रूपी गदा है जन्म मरो जन्म मरो द्वंद्व है द्वंद्व रूपी जो गदा है कैसे रात के बाद दिन दिन के बाद रात है एक शरीर छोड़ना दूसरा पकड़ना फिर उसको छोड़ना तीसरा पकड़ना जन्म द्वंद ग्रह फिर उसको द्वंद गा नहीं हो सकते उन लोगों को नहीं हो सकते है द्वंदगला भवोद्व द्वंद्व गा ये संसार में होने वाली जो द्वंद गला है भवन संसार है उसमें उत्पन्न जो द्वन्द गला है जन्म मृत्यु का चक्कर उनको नहीं बता तो इस स्थिति में पहुंच गए हैं अहम हरी सर्वन स्थिति में जो पहुंचे उनके लिए और भी है ऐसे कई ऐसे स्मृतियां हैं हरिदेव जगद जगदेव हरि हरि तो जगतो नहीं भिन्नो श्रमती ऐसा कहा जिसकी बुद्धि ऐसे हरी ही जगत जगद ही हरी हरिदेव जगद जगदेव हरी हरी तो जगत हो नहीं भेर मताना हरि से कोई जगत अलग है ही नहीं जगत का ही यशि जिसकी बुद्धि ऐसे बन गई परमार्थ गति परमार्थक जो व्यक्ति है वह संसार सागर से पार नहीं ऐसा कहा है कहा व्यास परादि विश्व एक व्यास पराशर आदि ने वेद के अर्थ को कथन करने वाले हैं ये लोग इनको इनके द्वारा इन्होंने क्या किया है एकत्व का स्तुति की है प्रशंसा की है उनके द्वारा भी स्तुति की जाती है एकत्व की व्यास जैसे व्यक्ति पराशर जैसे व्यक्ति सामान्य नहीं बहुत बड़े ज्ञानी है वो उन्होंने भी एकत्व की प्रशंसा की है कहा किया भगवदगीता में जैसा सर्व विधि सर्मात्मा कहा और अहम भरी सर्विदम जनार्दन इत्यादि कहा इत्यादि वाक्य ये बहुत सारे वाक्य है इसी है। के हैं जो एकत्व के प्रतिपाड़ करने वाली स्मृतियां बहुत सारे मिलेंगे बहुत सारे है किसका व्यासपराधिश्वर् प्यासराधि विश्व इत्यादि कहा ठीक है द्वितीय विभािका का जो द्वितीय भाग है नानात्म निंदते हैं यदे वह समर्शन की है नानात्म की निंदा की जाती है इसे विभाजन करते हैं ये कर कहा सर्व प्राणी साधारण स्वाभाविकम शास्त्र बहिष्कृत कुरचित नानात्म दर्शन निंदते यदते जिसकी निंदा की जाती है शास्त्र में वेदों में ब्यास परास्त्र आदि के द्वारा निंदा की जाती तो है सर्व प्राणी के लिए साधारण है द्वैत दोई। द्वैत को किसी को पढ़ाना नहीं पड़ता सभी जानता है द्वैत मैं भिन्न हूँ ये भिन्न ऐसा सबकी बुद्धि है, सब है। प्राणी मात्र का अधिकार है द्वैत मानने में सभी मान के बैठे हुए हैं। तो आप उससे कोई आप मनुष्यता में कोई श्रेष्ठता आने वाली नहीं है तो प्राणी मात्र जानते द्वैत ये भिन्न जाति का है मैं भिन्न हूँ सभी जानते ये भिन्न मैं सभी को यदा सर्व प्राणी साधारण जो सभी प्राणियों के लिए साधारण है द्वैत स्वाभाविकम अविद्य जन्य है द्वैत अज्ञानकालीन द्वैत है स्वाभाविक है वह शास्त्र बहिष्कृत कु द्वैत का भी रचना की है द्वैत सिद्ध करने की कोशिश किया है कि शास्त्र से बहिष्कृत है वेदों से जो बहिष्कृत नहीं जिन्होंने अपने मनमाना चल पड़े जो अपने बुद्धि को आगे लेकर के चले वेदों के तरफ नहीं देखा शास्त्र को नहीं देखा शास्त्र है, शास्त्रों ने जिसको बहिष्कार कर दिया है शास्त्र के अधिकारी नहीं है कुतार के कई माने कुतार्की कहें कुछ तार्किक निंदनीय तार्कि ऐसे तार्कों के द्वारा विरचित नानात्व तो दर्शन जो नानात् तो तो दर्शन है शास्त्र है निंद उसकी निंदा की जाती है वेदों में भी निंदा है व्यास आदि में भी निंदा निंदा की है में? तो कहता न तो तीय अस्थिर करके अद्वैत की प्रशंसा की है वो तो द्वितीय है एक ही है अद्वैत अद्वैत की की की प्रशंसा है निंदा दूसरी बुद्धि हो जाएगी तो भय शुरू हो जाता है की भय भगत कहा अरम मैने स्व अंतर मारे भेद थोड़ा सा भी भेद मानता हो परमात्मा से मैं भिन्न हो करके थोड़ा भी यदि मानता भय होधर अवेद की निंदा इद, सर्वम यद आत्मा अवैध की प्रशंसा है और भेद की निंदा मृत्यु से अमृत माप होती यहाने का क्वेश्चन मृत्यु के बाद वो मृत्यु पूर्ण मृत्यु को ही प्राप्त करेगा जन्म मृत्यु के, के, के चक्कर ही नहीं चलता रहेगा तृतीय उसको मिलती रहेगी यही ब्रह्मणी इस आत्मा में जो नाना तो दिखता है जिसको वो व्यक्ति कुछ स्थिति होगी जन्म मरो जन्म मरो बस यही होगा पुनरवि जननम पुनरम पुनरवि में चलेगा इत्यादि कैसे इत्यादि द्वारा अन्य ब्रह्म विधि और भी सारे ब्रह्मवत्ताओं ने अद्वैत की प्रशंसा की है पर असर आदि जितनी प्रमुखता हुई और द्वैत की निंदा की है और जो प्रशंसनीय है उसी को लेना चाहिए जो विधेय वही होगा तो है निंदे ऐसे ठीक है तन निंदते न उपक्रमात् द्रष्टव्य तन निंदते उपक्रम हुआ है इसलिए हम से तच शुरूआत्म दर्शन तंदते ऐसा को कर लगात्म तत्कोध्याद तो अविद्या मोहितताशिण पाप चौरेण पापह इदी ऐसे निंदक महाभार अद्या मोहितता पुरुषा भिन्नदर्शिन किमते नृतम पापम चोरे चोरे अविद्या से बोहित हुई आत्मा है पुरुष ऐसे व्यक्ति है जो अज्ञान से बोहित अज्ञान के चक्कर में पड़े हुए जो पुरुष लोग भिन्नदर्शी है दर्शी है जो किमते नापम चोरे पहाड़ा ना। उस चोर ने क्या पाप नहीं किया क्यों आत्मा को चोरी कर रहा है वो द्वैत दर्शन कर रहा है अद्वैत को चोरी करके बैठा हुआ है तो उसने क्या पाप नहीं किया सब कुछ कर लिया वो हत्या कोई छोड़ा नहीं उसने तो आत्महत्या कर दी तो क्या बचा बचाया उसने किम तेरम पापम चोरेणा किम पापम नगर ने कौन सा पाप नहीं किया जो तो आत्मा का अपहारी है चोर है जो सबसे बड़ा चोर है ऐसा कहा इतना इतने बड़े-बड़े निंदा की है तू तो दर्शन इत्यादि वाक्य इत्यादि जो वाक्य है या, मात्रा चढ़ा देना चाहिए छपा हुआ है इत्यादि इत्यादि व्यासादि ने भी निंदा किए द्वैत दर्शन खाली श्रुति नहीं स्मृतियों में भी निंदा है इत्यादि व्यासादय द्वैत दर्शन निंदा व्यासादि भी द्वैत दर्शन की निंदा करते हैं एक तो योग्यथ संतमात्म्य प्रतिपद पूर्वाद किमते नापम चोरे लाता पहाड़ी नाता पूर्वाध है सन्तमात्म योन्य था प्रतिपद्य किमते न कृतम पापम चोरे लाता पहाड़ी महाभारत में समय जाती है धृतराष्ट्र का समझात है यो जो व्यक्ति अन्यथा संतम आत्मान आत्मा का स्वरूप हुआ है अद्वितीय स्वरूप है अन्य प्रकार है ऐसे आत्मा को अन्यथा प्रतिबद्ध रूप से समझता है आत्मा का स्वरूप कुछ और है और निर्विशेष है निराकार है अद्वैत है और सभी मानेगा द्वैत मान के चलेगा अन्यथा समझता हो कि चोरे पाप हारेना कुछ चोर ने क्या पाप नहीं किया उस आत्मा आप ऐसा नहीं है, निर्णय किया है इसी प्रकार और भी है कि कहते हैं प्रायश्चित भवित शुद्धि निम आत्मा अपहरिणाम ऐसा भी कहा गाय को मारा किसी ने वो प्राय से शुद्ध हो सकती है प्रायश्चित का विधान है उसके लिए प्रायश्चित भवित शुद्ध प्राय करने से शुद्धि हो जाती है कौन नि मनुष्य होंगे शुद्धि हो जाती है गोवध का गाय को मारा गोवध किया बहुत बड़ा पाप है किंतु प्रायश्चित है उसके लिए विधान है प्रायश्चित से छोड़ जाता है कि आत्मा, आत्मा का चोर चोरी करने वाले व्यक्ति हम उनका प्रायश्चित रहें तो कोई प्रायश्चित नहीं द्वित दर्शन करने वाले सब आत्मचोर है तो प्रायश्चित रहें ऐसा निंदा की है ऐसे ऐसे निंदा इसलिए कहा <laughs> ठीक है, कहा था, इत्यादि अन्दे अन्य प्रमे ने कहा स्तृति ने तो कहा है, अन्न प्रमत्ताओं ने भी निंदा की है वेद की कहा था, एवं दर्शन सेवाद अनेक अनेकत्व दर्शन जो भेद दर्शन है द्वैत तो दर्शन है वो निंदित है स्मृतियों के द्वारा ब्रह्मविताओं के द्वारा ऋषियों के द्वारा निंदनीय होने से निषिद्ध है ऐसा काम नहीं, तोई तोई तोई तोई नहीं करना चाहिए द्वैत दर्शन नहीं करना चाहिए न अनेकत्व शास्त्रीय या अनेकत्व शास्त्रीय मत नहीं है द्वैत दर्शन शास्त्रीय नहीं है मनमाना है ऐसा कथन करके चतुर्थ पदार्थ है देव ही समंजसियों ने जिसके प्रशंसा की है बड़े बड़े महापुरुषों ने जिसकी प्रशंसा की है वही सामंजस्य है वही सामंजस युक्ति संगत यही कहा था यज्ञ इत्यादि कहा था यज्ञ तदेव भी समंजस्य जो अद्वैत दर्शन है वही सामंजस्य है सरल है युक्ति संगत है कहा था ठीक है विषय भेद प्रथा भेदेन प्रशंसा निंदन चाहिए यहां दो दो मान विषय भेद करके प्रशंसा भी की और निंदा भी की दर्शन की प्रशंसा अशास्त्रीय अद्वैत एवं ही इत्यादि का अर्थ कर रहे हैं ऐसा कर लेने पर क्या होगा द्वैत अशास्त्रीय द्वैत शास्त्रीय नहीं है अपोल कल्पित है जो मन में आए वो लिखा है अपने बुद्धि के ऊपर चला है और अद्वैत शास्त्र का तात्पर्य अद्वैत में तात्पर्य गम्य अंगीकार एवं एवं एवं ऐसा क्या हो गया दृष्टि प्रत्याहयाेदृष्टीना न्यायत्शेषा वेदतरसम से तो न्याय अन्याय्त्व आशंका पूर्वाद वेदृष्टि न्यायी की संगत है वेददृष्टीना न्याय की संगत है तो अभी न्यायत्शेषा सामने वहाँ न्याय इसलिए भेदर्शन से निंदन से कुतो अन्यायत्व भेद दर्शन की जो और निंदन भेदर्शन निंदन से कुतो अन्याय न्यायत्व भेदर्शन की निंदा को कैसे न्याय बोलेंगे आप निंदा को न्याय नहीं कह सकते ये तो आ, यास्तु कहा वास्तव में भेद दर्शन सही व्यक्तियों ने नहीं बनाया तारक परिकल्पिता जो बुद्धि को आगे लेकर के चलते है शासन को पीछे छोड़कर चलते हैं अपने बुद्धि ने जहां तक समझा उतने बताते हैं जहां तक पहुंची वहीं तक बोलने वाले तार्किक परिकल्पिता जितने भी स्मृतियां हैं तार्किक द्वारा कल्पित कुदृष्ट कुदृष्टिया है कुस्मृतियां तो है, तो हैं, वो सबके साथ ता, तो कैसे वो कैसे अंध वो टेढ़े हैं सबके साथ सीधे नहीं अंध टेढ़े हैं कहा अन्याय है नृप्यमाणा न घटना प्रांचती है जब निरूपण करते हैं तो युक्ति संगत नहीं होते संभावना को प्राप्त नहीं होते हैं कुछ और ही निकल आते हैं अर्थ उसके अर्थ तात्पर्य नहीं निकल पाते ऐसी स्थिति है जितनी भी स्मृति है कहते हैं मनुस्मृति में लिखा है या बेद बाश कुय सर्वास्ता निफल निष्फला प्रत्ये तमोमूला हिता मनुस्मृति में मनुष्य ने कहा है जो बेदवाही है भगवद गीता वेदवाह्य नहीं है जैसा कहा वैसे बात है उसी के अनुसरण करके लिखा होता तो है जो वेदभा जितने स्मृतियां जो अपने मनोमाना करके लिखा लिखे गए हैं जो इतवादित्व है। या वेदवाही वेद से बा, बाहर के जितु स्मृतियां वेद को सहारा नहीं लिया अपने सहारे अपने बुद्धि पर चल पड़ी जितु स्मृतियां बनाई सब सब या सकाश कोई भी हो कितने बड़े लोगों ने बनाया हो तो वो कुदृष्टिया है सही नहीं है कुदृष्ट यह पांच छह की टिप्पणी है पांच वेदभाजन वेद विरुद्ध प्रतिपादक जितने वेद के विरोधी है प्रतिपादन करने वाली स्मृतियां कुदृष्टि है कुदृष्टि कैसे वेद विरुद्धार्थ शास्त्राणी वेद विरुद्ध शास्त्र अनुकूल नहीं हो सर्वास्था निष्फला प्रत्यय देखो मरने के बाद वो निष्फल होते फल देने वाले नहीं होते ऐसी स्मृति फल फल नहीं दे पाते है निष्फला प्रत्यय साठ की टिप्पणी है निष्फला प्रत्यय निष्फला मरने के बाद वो निष्फल है वो। फल देने वाले नहीं है ऐसा क्यों तमो मूला हितासना भ्रांतिपूर्ण सब है सबके सभी भ्रांत पुरुषों का लिखा हुआ है जो वेद को पीछे करके चलते हैं अपनी बुद्धि को आगे बढ़ाने के लिए समाज का अपना बड़ बड़ी ख्याति बनाने के लिए हम तो नहीं मानते हम अपना अनुभव बताते हैं ऐसे बोलने वाले बहुत हैं ऐसा ऐसा ही है पुराण पुथी हम अपना अनुभव बता दे ऐसा बोलने वाले तो बनाते हैं ग्रंथ बनाते हैं ख्याति की तो। और कुछ नहीं लोकेश है उनको इसलिए बनाते हैं तो, है तमो बोला ऐसा इत्यादि था उनको महापुरुष भ्रांति नूलक समझा है सही नहीं है तमो बोला आठ की टिप्पणी में कहा भ्रम बोला है भ्रांति में लिखा है जैसे पागल कोई लिख देता है ऐसा होता हैचना इस प्रकार मनु का वचन है और तो कुदृष्टिया है वह स्मृतियां जितनी भी हैं आगे टीका बोलते न्याय विरोधात अभी भेदा असमंजस इत्यादि। युक्ति विरोध भी है न्याय मान युक्ति विरोधात न्याय विरोधात भेद बाद, भेद तो भेद है भेदवादा नाम असमंजस करने लगते हैं तो संभावना नहीं होती है वस्तु ठीक है वैशेषिक वैनाशिकादि कल्पना भेदानुसार है जो वैशेषिक है नयायिका दि हैदि का मत है वैशेषिक अवैनाशिक बौद्ध कल्पना है उनकी भेदानुसारिणी हो वो भेद के अनुसार करने वाली कल्पना है को लेकर चलते हैं अनुसारिणीश परस्पर परस्पर आश्रय दोष दूषित हो न प्रणिये और भेद जो है एक दूसरे में आश्रित होता है अनुयोगी प्रतियोगिता का ज्ञान होगा तो भेद ज्ञान होगा भेद ज्ञान होगा तो अनुयोगी प्रतियोगिता ज्ञान होगा पहले वैदित प्रकट बोल क्या है दोष है कौन पहले सिद्ध होगा अनुयोगी प्रतियोगी सीता पहले हो तो भेद ज्ञान होगा और भेद ज्ञान हो तब अनुग्र प्रतियोगी या होगा तो कौन पहले हो परस्पर आश्रयता दूषित हो न ये भेद जो होता है प्रमाण का विषय नहीं होता क्यों परस्पर आश्रयता दोष है कैसा है नौ की टिप्पणी में बताया ये तत्स वैतथ्य प्रकरण चौतीसवे कारिगा में टिप्पणी हम प्रे वैतथ्य प्रकरण यही प्रतियोगी अनुयोगी अपेक्षा करके भेद की सिद्धि होगी और भेद की अपेक्षा करके अनुयोगी प्रतियोगी सिद्धि होगी पहले कौन ये दिखाया तो अच्छा। तेना इसलिए तेरा तेना भेदवादान उत्पेक्षा मूला नाम असमंजुष था भेदवाद जित हैेक्षाम है तो भेदवाद भी हैं, कल्पना मूलक है पीछे शास्त्र प्रमाण नहीं होती कल्पना के पीछे उत्प्रेक्षा मूला नाम असमंत करता है उसमें सामंज नहीं है ठीक नहीं हो गया ठीक आदान उत्प्रेक्षा मात्र मूल श्रुति मूलत्व ये आशंका परिहर थी पूर्वी कहेगा महाराज श्रुति मूलक है भेद की भेद को कहा श्रुति ने कहा है सृष्टि प्रकरण देखो ना भेद बताया और क्या बताया उत्प्रेक्षा मूलक मात्र नहीं है भेदवाद ताली कल्पना करके बना दियो ऐसी बात नहीं है न भेदवादा उत्प्रेक्षा मात्र मूलत्व तो न तो पूर्ववादी शंका उठा रहा है भेदवाद जी तो द्वैतवाद है केवल उत्प्रेक्षा मात्र मूलत्व तो नहीं है उसमें श्रुति भी है मूल उसमें श्रुति के आधार पर लिखा है तो पूर्वादी कहते श्रुति मूलत्वाद काली कपोल का कल्पित नहीं है भेदवाद श्रुदि में कहा है कई श्रुतियां हैं यहाँ भेदभा बताने वाली श्रुति है इतिहास हमने पड़ी है ऐसा संका पूर्ववादी करेगा भाष्य में दिखाएगा संका दिखाएंगे उसका खंडन करेंगे इस कार्यिका के द्वारा पूर्ववादी के संका भाष्य में दिखाएंगे श्रुति बोलक दिखाना चाहेंगे वो उसका सामंजस्य कैसे होगा दिखाएंगे कारिका है प्रकीर्तितम् नहि उच्यते जीवात्म पृथ्वत्पत्ति प्रकीर्तितम् तुख्यू जीवात्म पृथ्वत्पत्त भविष्य वृत्तकोणम तुख्युते जीवात्मा जीवात्मा और जीव और आत्मा माने परमात्मा दोनों का जो भेद पृथक तो माने भेद है, भेद। हैत्पत्त्य प्रतिराम माने उत्पत्ति सृष्टि के पहले कर्मकांड में भी कहा है, उत्पत्ति सृष्टि में द्वैत की चर्चा है कर्मकांड देखें, ये तो ज्ञान कांड में है उसके पहले कर्मकांड श्रुति देखते हैं वहां भी द्वैत की चर्चा है प्रकृति ऐसा पूर्ववादी कहे तो कहेंगे भविष्य वृत्तिया कौन तब वो जो है उत्पत्ति स्त्रियां जितने विष्णु पढ़ी हैं भविष्य से है आगे ज्ञान में तात्पर्य होगा आगे अंत में ज्ञान पर नहीं आएगा भविष्य वृत्ति से कहा है वो गौण मांगना उसको जितने भी द्वैत परक स्त्रुतियां हैं वो गौण स्त्रुति है है तो मुख्यत्व ही नहीं मुख्यत्व भेदभाद मुख्य हो तो नहीं सकता स्तृति में हाँ। मुख्य है अद्वैतवाद भेदभा गौण है लोग सिद्ध भेदभाव बात करके बोलती है सभी ऐसा कहना चाहेंगे टीका में देखिए उत्पत्ति मानी व्युत्पत्ति टीकाकार करते उत्पत्ति सर्व ज्ञान ज्ञान उत्पत्ति के पहले प्राग उत्पत्ति प्रकृति ज्ञान उत्पत्ति के पहले ये अर्थ टीकाकार करना है उत्पत्ति माने मानीपत्ति शब्द ज्ञान उसके पहले तदर्थ उपनिषदाम प्रवृत्ति अपेक्षा प्राप्त ज्ञान के लिए उपनिषद की जो प्रवृत्ति होगी आगे जीवात्मा की उपनिषद की प्रवृत्ति होनी होगी उसकी अपेक्षा करके पहले उत्पत्ति का अर्थ ज्ञान उत्पत्ति के पहले ब्रह्मार वृत्ति उत्पत्ति के पहले उन श्रुतियों की प्रवृत्ति के पहले ऐसा अर्थ ठीक है प्राप्त पहले प्रवृत्त कर्म ना उसके पहले कर्मकांड की चर्चा है ज्ञान कांड के पहले कर्म कांड की चर्चा है कर्म कांडे ना हो कर्मकांड के द्वारा जो पर और अपर का जीव और परमात्मा का जो भेदत्व तो दिखाया है कहा है तमाम पचती भविष्य वृत्या तंडुलेषु ओदन तवत गौण में मुख्य भेदाधत्म श्रुते कहा वो जो एक नाना तो जो कहा है ओदनम पचती में जैसा होता है अभी चावल है और बोलता है का का नाम है है है तो को क्या पकाएगा बनने वाला इसलिए प्रयोग चावल में कर गया आगे भात बनने वाला है भविष्य प्रत्यक्ष कर्म कांड में जो द्वैत दिखाया है तक माने वो द्वैत ओदनम पचती जैसे ओदनम पचती बोला जाता है ठीक इसी प्रकार भविष्य प्रत्याय ंडुलेशु ओदन जैसे तंडुलों में चावल में ओदन कहा जाता है उस प्रकार से गौण वेव और गौणी समझ रहा हूं ना मुख्य भेद अर्थत्म श्रुति का अर्थ भेद में तात्पर्य नहीं मुख्य नहीं है दस ग्यारह बारह के टिप्पणी है तंडुलेशु इत्यादि दस ओदनेशु तंडुलेशु एक ओदनेशु पाठ है क्या आवश्यकता तो है यथा ओदन व्यवहार हो गौन हाँ अच्छा अच्छा अनोदनेशु तंडुलेश ओदन नहीं है तंडुल चावल है वो अभी तो भात नहीं बना है अनोदनेशु तंडुलेशु जो अनोदन है भात नहीं बने जो तंडुल यथा ओदन व्यवहार जैसे चावल अवस्था में उसको भात व्यवहार कर दिया जाता है भात पकाता है क्या पकाता है हाँ, बोलना चाहता है चावल पकाता है बोलते भात भात पकाता है भाग तो पकाने के बाद भविष्य जैसे गौण हैद्वितीय जो अद्वितीय में द्वैत व्यवहारीय द्वैत व्यवहार कौन नहीं है मुख्य तत्व है उसमें द्वैत व्यवहार जो हो रहा है वो में कहा माने जो भेद है वो आरोपित है में कहा मुख्य मुख्य भेद भेद अनारोपित तुम ना। वो अनारोपित अनाथ प्रतिपादक नहीं कर्मकांड वाक्य अनारोपित वास्तविक भेद को प्रतिपादन नहीं कर सकते तो ज्ञान कांड के तो द्वारा बच्चा उसका आरोपित है एक ठीक आप कहते हैं को भेदस्य अपूर्व पूर्वार्थत्व अभा में कोई अपूर्वता नहीं है जब सर्वलिंग को लेकर के श्रुतियों का तात्पर्य निर्णय करते हैं अपूर्व भी चाहिए अपूर्व का कथन होना चाहिए भेद पहले पूर्व सिद्ध है उसका क्या कथन करेगी स्मृति हाँ अद्वैत पहले स्तृति के बिना सिद्ध नहीं है वो अपूर्वता उसमें अद्वैत में अद्वैत बताने वाले स्त्रुतियों में अपूर्वता है बताने वाले अपूर्वता नहीं है एक सल्ली का तात्पर्य अपूर्वता भी एक है भेद से अपूर्वत्व और पुरुषार्थ तो पुरुषार्थता भी नहीं उसमें भेद में पुरुषार्थ अद्वैत में है मोक्ष जो होना है परम पुरुषार्थ अद्वैत में है न अपूर्वता है न पुरुषार्थता है दोनों न होने से अब आभान इतना दोनों न होने से वो गौण है भेद वचन जो है गौण है मुख्य नहीं है एक श्लोक व्यावर्त्याम आशंका आह कार्य के का द्वारा तो खंडनीय शंका होंगे पूर्वादी शंका करेगा आपने कहा कि द्वैत को कुदृष्टि करके कहा ठीक नहीं कहा कल्पना मूलक कहा शावादी मानो करके शंका है मानो श्रुतिया जीवात्म जीव परमात्मा पृथकम उत्पत्ति उत्पत्ति अर्थों तो परिषद के उपयोग पूर्वम प्रकृतिकम कर्मकांड पूर्वादि कह रहा है कि महाराज श्रुति ने भी तो कहा है जीवात्मा परमात्मा का भेद कहा है कब प्राग उत्पत्ति मानी उत्पत्ति अर्थ जो उपनिषद वाक्य जब तक नहीं आते उसके पहले कर्मकांड वाक्य है उपनिषद वाक्य के पहले उत्पत्ति माना यहा उपनिषद वाक्य के पहले प्राग उत्पत्ति मान उत्पत्ति अर्थ वाला जो उपनिषद वाक्य में पूर्वम आने से पहले पहले कर्म पैले है कर्म कर्मकांड में भेद कह हुआ है ने कहा है कई भेद पाते बताएंगे देखे। की देखें टिप्पणी देखेंपत्थी टिप्पणी उत्पत्तिपनिषद उप, बाक्यव पूर्व तथा च उत्पत्थ उपनिषद बाक्य न भेद प्रतीय जो उत्पत्ति अर्थ का उपनिषद उनके तो भेद की प्रती होती है प्रतिति क्या हुआ प्राप्त उसके पहले उपनिषद वाक्य आने के पहले प्रवृत्ति कर्मकांड वाक्य स्पष्ट उपनिषदों तो में भेद की चर्चा है द्वैता द्विद की चर्चा है किंतु तो पहले कर्मकांड भी कहा हुआ है भेद वहां भी कहा है न स तो आपने कहा कि घटा का के समारोह महाकाशी घटाकाश महाकाशी होता है, दिन नहीं होता। प्रकार ये जीव है। आत्मा यह कर इतना से काम नहीं है। कहा हुआ है आपने घटाकाश दृष्टान्त देकर जीवों को परमात्मा बना दिया ऐसा नहीं होता भिन्न है ये पूर्वादि के शंका है कर्म कांडे अनेक असहा देखो ना कर्मकांड में देखा है अनेक ऐसा काम भेदता इच्छा का विषय भिन्न भिन्न है विषय भिन्न भिन्न बने हुए यहाँ ये चाहता वो चाहता वो चाहता चाहना अनेक है चाहना के आधार पर फल भी बताया ये चाहते तो ये करो वो चाहते तो वो करो उसके इच्छा के आधार पर अनेक ऐसा काम भेदता इच्छा के भेद वस्तु का भेद वस्तु की प्राप्ति की इच्छा है कोई स्वर्ग चाह रहा कोई पशु चाह रहा कोई पुत्र चाह रहा है कोई धन चाह रहा है कोई दृष्टि चाह रहा है भिन्न भिन्न कामनाएं हैं अनेक काम वेद इधम काम हो अध काम इत्यादि ये करे काम अः चाहने वाला वो करे इत्यादि में है और परमात्मा की भी चर्चा है पूर्व बोलता है सूर्य में सद और सद आधार इत्यादि है उसी ने धारण किया है पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को तो परमात्मा ने धारण तो किया तो तो तो तो बड़ी पृथ्वी नहीं जा रही है, तो, कौन है इसके नीचे परमात्मा धारण किया स्वर्ग को सभी ऊपर दिखाते है कहा दिखाते है ऊपर कहाँ लटका पड़े आकाश में पृथ्वी कहाँ है तो बिचारण विषय है नीचे क्या मिलेगा ढूंढने पर आकाश में है कि कहाँ है वो बात अलग है ऊपर वाला देखें, तो आकाश ही है तो आकाश के तरफ स्वर्ग को मानते हैं अंतरिक्ष को ऊपर स्वर्ग कहते हैं तो कहाँ लटका पड़ा है आकाश में अगर वहां कोई पकड़ने वाला न हो यहाँ आ जाता गिर जाता है परमात्मा है ऐसा कहा है सदारा आ रहा पृथ्वी ध्यान पृथ्वी ध्यान इत्यादि कहा इत्यादि मंत्र बढ़ इत्यादि मंत्रों से कर्म ज्ञान कांड एक परमात्मा जीवात्मा की अलग अलग चर्चा की कामना करने वाले जीवात्मा हो रहे जगत को धारण करने वाला परमात्मा जो भी चर्चा की है गुरुबाजी ने कहा और यह त्र कथम कर्म ज्ञान कांड वाक्य विरोध है ज्ञान कांड वाक्य अर्थ शैव एकत्व से सामंजस्य अवधारियते गुरुबाजी बोलते फिर स्थिति में जब दोनों प्रकार के वाक्य है तथा स्थिति में प्रथम कर्म ज्ञान कांड वाक्य विरोध दो वाक्यों का जब विरोध हो रहा है ंड एक मान रहा है कर्मकांड अलग मान रहा है निरुद्ध होने पर ज्ञान कांड ज्ञान कांड का वाक्य अर्थ है एकत्व, को ही एकत्व से सामंजस्य कथम अवधारित कैसे अवधारण निश्चय किया जाता है अब निश्चय करते वही सामंजस्य है, है कैसे करोगे पूर्वादि कृष्ण टिप्पणी एक दो तीन कर्मगान वाक्य में क्या कहा तो टिप्पणी कार करते चित्रया तो पशु काम है जो पशु चाहता चित्रा के द्वारा चित्रा का करें बहुत चित्रया चित्रायाग का नाम है चित्रा चित्रायाग कर चित्रया ये तो पशु काम कारिरिया यजत पृष्टिका वर्षा चाहने वाले कारिरिया करे कारिरिया करेंगे तो वर्षा हो जाएगी यजत पृष्टिका इत्यादि वाक्य इत्यादि वाक्य है जो भिन्न भिन्न चाहने वाले के लिए भिन्न भिन्न विधान है एकत्व अनेकत्वर उप एकत्व अनेकत्व दोनों वेद का अर्थ है तो फिर एकत्व तो को ही लेना अनेकत्व तो को नहीं लेना क्या मतलब भेद को नहीं लेना अवेद को लेना यह तो नहीं हो सकता पूर्वादि कहा उसके उत्तर पर सिद्धांत कहते हैं अत्र उच्य कहते हैं अत्र यूता जायते यहािंग तस्मास्मात्मना तदेक्षत तत्जो अस्त्र जता इत्यादि उत्पत्तिपन्येभ्य प्रापृत्म कर्मकांडे प्रकृति ये यूता जाता जीवन यद्रम्ह तिज्ञासव तो वैशी को जानना चाहिए कहा है एक के बताया ये तो वायु भूतान ज्ञाते यथा अग्नि छोत्रा विश्वलिंगा चेरन इत्यादि स्थिति मुंडक में जैसे आया है जिस प्रकार अग्नि से छोटे छोटे चिगारियां निकलती है उसी प्रकार इस आत्मा से अनेक निकलते हैं द्वैत पर्क है एक एक एक एक तस्मात्र आत्मा आकाश सम्बद्ध इत्यादि करके कहा जो जिसको ब्रह्म कहा था, था तो से तो पहले उसी वो तस्मात वहाँ यह तस्मात आत्मा आत्मा लिया उसी से आकाश आदि पैदा हुआ इत्यादि कहा और छादो के मे आया सबसे पहले सदैव सोमे आशी यहाँ से आरंभ करके तदै क्षता बीच में आया विक्षण किया उसने कहते जो सत्य उसने क्षण किया विचार किया विचार करके क्या किया तब तेज वृक्ष तेज की सृष्टि की उसने तो जल की की पृथ्वी की इत्यादि तेज़ इत्यादि उत्पत्ति अर्थ हो के ये उत्पत्ति कहने वाले वाक्य है सब जगत की उत्पत्ति बता रहे हैं ये वाक्य से पहले जो पृथक अलग कर्म कांड में प्रकृत जो प्रकृति हुआ है ये बात में जो है परमार्थ नहीं है सत्य नहीं है कर्मकांड सत्य नहीं है गौण है यह बोला था कि क्या है वो सत्य नहीं तो गौण गौण जैसे शेर नहीं है उसमें शेर बोलते है। एक बालक को अग्नि है बोल देते आग है बोलते हैं गौर प्रयोग है जलाता नहीं वो अग्नि का काम नहीं करता उस पूरा पुरत्व धर्म है उसमें तेजस्वी बना है जैसे अग्नि तेजस्वी होता है वैसे धर्म है। वो है, इसलिए अग्नि कह दिया ऐसा महाकाश घटा का आशा है जैसे वेद दिखाए भाई जितने सुखती है महाकाश और घटाकाश में जितना भेद हो सकता है उतने भेदवादी श्री करता उतने महाकाश घटाकाश में कोई भेद होता नहीं उपाधि के कारण दिख रहे वास्तव तो में एक ही होता है यदा ओदनम पचती इति भविष्य वृत्ति तद वक्त भविष्य वृत्ति से बोला जाता है ओदनम पचती बोला जाता है उसी प्रकार यहां समझ रहा हूँ नहीं भेदवाक्याम कदाचित अभी मुख्य भेदार्थत्व तो होते कभी भी भेद वाक्य जितने भी स्तुतियों में आए हैं उनके मुख्य भेदार्थत्व तो संगति नहीं लग सकती गौणी होगा जहाँ भेद बताने वाली गौण अर्थ में है मुख्य नहीं हो सकता क्यों स्वाभाविक अविद्यावत प्राणी भेद दृष्टि अनुवादित्वाद आत्मभेदाक्य जो आत्मभेदवादी जितने भी स्त्रुति में आते हैं जो स्वाभाविक प्राणी मान बैठे पहले से अविद्या में डूबे अज्ञान में वस्त बैठे हैं शास्त्र पढ़े लिखे नहीं है ऐसे व्यक्ति को द्वारा जो मान्यता है क्या भेद उसी को अनुवाद कर रहे हैं भेद को पहले मान बैठे इसी के लिए यह उपनिषद उत्पत्ति प्रलय आदि प्रलयादिक्य जीव परमात्मा तो एकत्व तो देवक प्रतिपादी सितम यहां पर क्या भेद मान बैठा है सबने सारे भेद को मान के बैठे हुए मैं भिन्न हूं वो भिन्न है तो क्या करे भेद ने क्या कहा कि हाँ है उससे किससे हुआ परमात्मा से उत्पन्न हुआ करके परमात्मा से उत्पत्ति दिखाना मान्यता पहले से बनी हुई है लोग उसी मान्यता को और माने बिना ये है कि नहीं कहेंगे तो गए समझेगा नहीं हाँ है भाई फिर है तो परमात्मा से उत्पन्न हुआ है बाकी आगे जाके न्याचन करेंगे उसे भी निषेध करते जहां उत्पत्ति दिखाई वही निषेध पर कोई वस्तु नहीं दिखे कर बात तात्पर्य वह सृष्टि बताने में तात्पर्य है सृष्टि को पहले से मान्यता बनाए बैठे हैं लोग उस मान्यता को स्वीकार करते हुए अनुमोदन करते हुए स्मृति ने बोला हाँ वेद है क्योंकि तो तो आगे निषेध आता है आरोप कर दिया स्मृति ने आरोप किया आगे निषेध यही है भेदवादी स्मृति का आरोप इसलिए बोलना पड़ा मान्यता बनाए बैठे एकाएक नहीं है न्यना नाथ किंचाएक बोले तो मानेंगे नहीं वो उनकी मान्यता के आधार पर अनुवाद करके बोल देते बाद में आदि निषेधवाद के आधे स्मृति का तात्पर्य यही होता इच उपनिषद यहाँ उपनिषदों में इन उपनिषदों में उत्पत्ति प्रलय आदि प्रलय उसी आत्मा में दिखाया कहा दिखाया तस्मा तस्त आत्मा इत्यादि कहा और यहाँ इन भूता उत्पत्ति दिखाई और क्या ये यम अभिशंभंती ऐसा है तत्तिशंभि उसी में चले जाते हैं सब जिससे आए उसे मिलीन हो जाते हैं ऐसा है ज्ञान काल में दिखा ज्ञान काल में उसे मिली दिखाते प्रलय आदि वाक्य जीव परमात्मा एकत्व तो में पर प्रतिपादन प्रतिपादन करना यही इष्ट है जीवात्मा परमात्मा के एकत्व तो का ही प्रतिपादन करना इष्टा है उत्पत्ति आदि वाक्यों में माना उत्पत्ति में तात्पर्य नहीं है उत्पत्ति को पहले से मान बैठा है सामने वाला मान बैठा है एकाएक नहीं कहेंगे तो मानेगा नहीं हाँ देखो उत्पन्न हुआ है कहां से हुआ परमात्मा से हुआ ऐसा देखा करके उसी परमात्मा में फिर नहीं करके बोले से मान मान जाएगा फिर कुछ भी शेष नहीं रहेगा जैसे तत्वशी है तत्वशी को एकाएक तत्वी गए नहीं समझेगा तो उत्पत्ति बात शुरू कर दिया कहा से पहले कहा सदैव सोमी ने मध्य वहां से आरम्भ किया जड़प जो है ना जगत अग्रे बने उत्पत्ति के पहले क्या था वो परमात्मा रूपी था मैंने कारण रूप में दिखाएंगे परमात्मा उसके बाद फिर जगत की उत्पत्ति बता तथ्य जो अस्तित्व अस्थिरता तदैक्ता उसने विचार किया तो परमात्मा ने विचार किया क्या विचार किया सृष्टि का विचार किया त्रिवृतकरण का विचार किया फिर तथ्य जो अस्थिरता राजि प्रक्रिया आ फिर आगे जा करके तत् सत्यम आ गया कुछ सदैव सौम्य में सत्य किया था वही सत्य है ये सत्य नहीं है बीच में जो सत्य जो अश्रित आदि सत्य नहीं है तत्सत वही सत्य वही सत्य है और स आत्मा सत्य होगा कोई तो सत्य ऐसा समझेगा कहते वो आत्मा है। फिर भी समझेगा आत्मा कोई और होगा मैं तो अलग ही समझेगा तब वही आत्मा तो शब्द तो सब से लिया बाद में सबके शब्द से जिसको बोला जिसको आत्मा शब्द तो से बोला तब तो मशा और भेदभा की निंदा की है अन्य असो अन्य मस खुशी मस भेद की निंदा की है वो तो परमात्मा अन्य है असो परमात्मा अन्य और अन्य हूँ मैं अन्य हूँ ऐसा मानने वाला नहीं जानता है इत्यादि अतः उपनिषद सुव श्रुतिया प्रतिपादय भविष्य उपनिषदों में आगे जाकर के उपनिषदों में एकत्व का प्रतिपादन हो जाएगा ऐसा समझ करके श्रुति या द्वैत के प्रकरण प्रकर चला रही है आगे जाकर के उपनिषद में एकत्र हो जाए भविष्य वृद्धि से कहा गया अभी इसकी मान्यता को हटाने में सबसे एकाएक यह मान बैठा हुआ है द्वैत को हा भाई द्वैत है किंतु परमात्मा से उत्पन्न जहां से आरंभ करेंगे और आगे उम्र चंद आ करके निषेध कर लेंगे वही जहां से उत्पन्न हुआ वहीं निषेध कर कार्य नाम बस नहीं रहेगा उसी में जब निषेध करेंगे मिट्टी में घड़ा नहीं है पहले कहने से काम नहीं चलेगा किंतु तो पहले हां मिट्टी में घड़ा बना होगा ऐसा करके मान्यता देनी पड़ेगी बाद में जब विचार में पहुंचा करके बोलना पड़ेगा मिट्टी में घड़ा नहीं है काम कर घड़ा कहीं भी नहीं से हो जब मिट्टी में ही नहीं तो कहा हो सकता है अंड होने की संभावना ही नहीं ये श्रुतियों का तात्पर्य इस तरह से अतः उपनिषद उपनिषदों में एकत्व श्रुतिया प्रतिपादन भविष्य उपनिषदों में एकत्व का प्रतिपादन करना इष्ट हो जाता है ये सोच करके हावीन एकत्व वृत्ति में आगे होने वाली जो एकत्व वृत्ति है उपनिषदों में जाकर होने वाली है लोक भेद दृष्टि अनुरा होना लोक में भेद दृष्टि का जो तो अनुवाद किया है स्तृतियों में जो तो किया उसका कौन प्रयोग करना चाहिए योग में सिद्ध है भेद उसी को अनुवाद करके बोला है एकाएक नहीं है कहेंगे तो मानेगा नहीं मान्यता बना के बैठा हुआ है उसको उसकी बातों का अनुमोदन करके फिर आगे चल जैसे <coughs> गीता के शाष्टाध्याय में क्या भगवान ने योग संबंधी चर्चा उठाई तो अर्जुन ने कहा महाराज ये तो हवा में कपड़े में हवा को बांधने का आटा आठ को बांधने का समान है तुमने जो सामंजस्य सामंजस्योग बताया है क्योंकि तो मन की स्थिति चंचल है उसको प्राप्त करना मुश्किल है साम्य अवस्था में होना है चंचल उत्पाद थी मन इत्यादि करता मन चंचल है तो भगवान ने कहा असम महाबाहो आहा वाह मन अच्छल अवस्था ये बिल्कुल तुमने सही कहा जो तो मान बैठा है अर्जुन मन चंचल है करके चंचल नहीं है कहेंगे तो काम मानेगा चंचल हो रहा है अनुमोदन किया असंशयम महाबाहो मनो दूध निग्रह चलन बहुत दुष्ट है इसको निग्रह करना मुश्किल है चंचल है किंतु तू लगा के तब उसके बातों को मानने का देने के बाद अभ्यास तो मन को पकड़ने का सामान है अभ्यास पहले जो मान्यता है उसके अनुमोदन करने से वो मान लेता है जो कुछ का ना एक आप कार देंगे तो नहीं मानेगा सृष्टि को मान के बैठा हुआ हाँ। है भाई तो परमात्मा से उत्पन्न होगा परमात्मा करना यह भविष्य वृत्ति से कहा हुआ एका। आता है एका अतः दो की टिप्पणी है भविष्य वृत्ति से अर्थंतर अतः इसी का अर्थ करते आता उपनिषद प्रतिपादन श्रुत्या प्रतिपादय भविष्य उपनिषदों में एकत्व का प्रतिपादन हो जाएगा प्रतिपादन हो जाएगा आगे ऐसा सोच करके भाविन एक आश्रित आगे होने वाली जो एक उपनिषदों में जाने के बाद एकत्व आ जाएगी यह सोचकर आश्रय लेकर भाविन तीन भी टिप्पणी अबाधित एकत्वगत में एकत्व वृत्ति क्या था अबाधित एकत्व ज्ञान हो जाएगा वहां जाके तत्वी महावाक्य के द्वारा ये वृत्ति को आश्रय लेकर के कहा है लोके भेद दृष्टि अनुवाद गौण प्राय चार के गोक माने लोक सिद्ध भेद दृष्टि अनुवाद शास्त्र लोक सिद्ध जो भेद है उसका अनुवादन करने वाला जो शास्त्र तो है वाला शास्त्र गौण है गौण एव जैसे सत्या अरुन्धति परस्ताद प्रदर्शिता भविष्य यदि भावीन वृत्ति में आश्री जो पुरस्ता मिथ्या अरुन्धति प्रदर्शन तथा गौण तद्वती अरुंधति तारा बहुत छोटा छोटा तारा है उसको दिखाना है तो कैसे दिखाई जाए पहाड़ को देखो तो पहाड़ अरुंधति है क्या गौण को दिखा दिया उसको दृष्टि पहुंचाना है किस तरह से पहाड़ पर तो पहुंचा जाए। वो वो सबसे ऊंचा पेड़ है ना उसको देखो ऊंचा पेड़ को देख दृष्टि वहां पहुंचाएगी वो भी अरुन्धति तो नहीं है अरुन्धती के विषय प्रश्न है वहां उसके शाखा के अग्र भाग में देखो दृष्टि पहुंचाएगी उसने। उसके सामने है ना जो तो बड़ा तारा एक दिख रहा है उसके बगल में जो छठा तारा है अरुंधति मुख्य अरुन्धति का ज्ञान बाद में हो जाएगा करके पहले गौड़ अरुन्धति दिखाते हम ठीक प्रकार है, है। सत्य और प्रदर्शिता भविष्य सत्य और आगे जा करके प्रकाश हो जाएगा प्रदर्शित हो जाएगी यदि भावी निर्मति भावी वृत्ति को लेकर के पुरस्कार पहले मिथ्या और नदी प्रवसन में था मिथ्या और नदी पहाड़ को अरुनदी पर आया फिर वृक्षों को बताया शाखा को बताया फिर एक तारे को बताया उसके बाद सब को आगे जाकर कौन को एकाएगा अरुणी जाने जानेगा नहीं वो है वो है का, कौन है नहीं जान सकता इस तरह से दिखाया जाता ऐसे यहाँ भी है कि भविष्य प्रति यही अथवा करके भाष्य में कहते हैं थोड़ा भाष्य है इसको बात पीछा अथवा तदैक्षत तत्जो अस्थिर तत्व प्राग एकमद्वितीय एक प्रकट एक अथवा ये भी हो सकता है सदैव सौम्य में मधुरे आशील एकमितय सबसे पहले एक ही था ये सिद्ध हो जाता है विस्तृति इसके पहले अब उल्टी व्याख्या करते हैं मान सृष्टि वाक्य के पहले ज्ञान ज्ञानदाण्ड का वाक्य था अथवा तदय क्षत यह जो आया है जो आया तत्व क्या आयादीय यह वाक्य पहले का है वाक्य है तदय क्षता आदि वाक्य इसके पहले एकम एव अद्वितीय यदि एकत्व प्रकृति पहले एकत्व तो का प्रकृति कीर्तन किया स्त्रुति ने कहा है तदेवचन उसी को जो एकत्व कहा था एक विवाद युति जिसको बोला था उसी को तत्सत्यम करके बाद में सृष्टि वाक्य के बाद में जाकर के फिर जा तत्सत्यम वही सत्य है सृष्टि सत्य नहीं सृष्टि की चर्चा बीच में की तदैक्षता आदि के द्वारा उसके बाद तत्सत्यम तो यद सदैव सौम्य सिंह जिसको पकड़ा था उसको तत्सत्यम सा तो आत्मा तत्वशीन तो वही सत्य है वही आत्मा है वही तुम हो यदि एकत्व भविष्य आगे जा करके एकत्व तो हो जाएगा म भविष्य वृत्ति में अपेक्षा उसी भविष्य वृत्ति को लेकर के यदि जीवात्म हो पृथक ये जीव और परमात्मा का तो जीव आया जैसे वह बीज में सृष्टि की प्रक्रिया आ गई आगे जाकर के एकत्व ही होना है ठीक प्रकार जीव और परमात्मा की पृथक में तो भेद यत्र कुचित वाक्य बा, गमान कहीं कई वाक्यों में है भेद दिखाई पड़ता है स्मृतियों में यत्र कुछ कहीं कहीं है सर सर्वत्र नहीं है भेदी भेद नहीं बताती कहीं कहीं है वो गौर यदा ओदन पचती तत्म से ओदन पचल जाता है उसी प्रकार भविष्यति भविष्य अवगत भविष्य अवगतम भविष्यति वह एक अवगतम भविष्यति ऐसा ऐसा करना भविष्यति के पहले अवगतम लगा अवगत लगाद भविष्य वृत्ति में अपेक्षा है। भविष्य भविष्यंति वाक्योत्थ बाद में अपेक्षा आगे होने वाली जो वाक्य तत्व का बाधान आदिने वाली वाक्य को बा वृत्ति की अपेक्षा भविष्यंति सद्रंथ है जीबंध है आगे होने वाली जो वाक्योत्थ वृत्ति है महावाक्य जन्म जो वृत्ति बनेगी बाक्योत्थ अबाधित वृत्ति में अबाधित वृत्ति है बाद काल में जो होगी जगत के बाद काल में ज्ञान अबाधिक वृत्ति है वो उस ज्ञान के भविष्य वृत्ति से कहा भविष्य अपेक्षित प्रतियोगी समाद यहाँ भविष्य जो अबाध वृत्ति है अबाध वृत्ति को बताने के लिए बाद दिखाना पड़ेगा पहले कहते प्रतियोगी दिखाना पड़ेगा तब तो अबाध कहेंगे बाधेंगे उसको अबाधवृत्ति बाधेगा किसको बाधेगा प्रतियोगी दिखाना होगा कहीं ना कहीं दिखाना होगा इसलिए जैसे चावल में भाग व्यवहार करना गौण है ठीक इसी प्रकार तथा अभेदे भेदभाव व्यवहार अभेद में भेदभाव व्यवहार भेद भी गौण है वो मुख्य नहीं है कहा टीका फिर देखेंगे टीका के साथ देखेंगे समय हो ओं भद्रंग स्त्री भद्रम पशे स्त्री सुनते